श्री श्रीरामकृष्णकथा श्रीरामकृष्णकथाते उल्लिखिता स्थान पिचय बादुड़बागारचंद्र विद्यासागर से गृह सांप्रति काले कलकत्ता नवमी पत्र गूढ़साक विद्यासागर मगे स्थित श्री श्री प्रभु अस्टर्मोदय सह आगछत् इदान तृह से पूर्वावस्था नीति बहादुड़बागागा नवगोपाल घोष से गृहम श्री श्री प्रभु तस्दुबागा महोत्सव निम्त्तीकृत शुभपदारपणमकंडीमंडपे भागवत पाठ से पदावलीकीर्तन से च्रवण क्ला कीर्तन मध्ये त्रिभंग मुरलधारी गृह्य अवतिषेस्ट स्म नवगोपाल महोदय श्री प्रभो तद्दी भुवनमोहनूप साक्षात्तवा स्ट्रीट स्थले लम साहेब महोदय से ख्रिस्टो पोली ट्रिनीट चारच्रति पत्र संकेकमोन सरि मध्य कलिकाताया, मध्यकलिकैठकखास्थले ख्रीस्टर्म से प्रोटेस्ट संप्रदाय विशाल ख्रीष्टोपास्थी स्थान भक्न मथुर् महोदय महोदेन सह प्रभु श्रीरामकृष्ण अगमनम अकोत्भु ख्रीष्ट दिवस दक्षिणेशरे अवस्थन काले पंचवटीतले खीस्ट दर्शन ल तस्य शरीरे यशो प्रवेश विल प्रत्यक्षी सभूत अस्दंबा समीपे खिस्टीयक्ता उपासना प्रत्यक्षीकर् आंतरिकी प्राथनास तथा तपास द्रष्टुमस् ख्रीष्टोपास्थ शुभागमनमको श्रीम दर्शन ग्रंथ पंचम भाग से एकछेद दृष्ट काछी बागान काशीबागान मणिकला मणिकलास्थले श्याजार से सीपर्तनी काशीबागामक स्थने वैष्णवा नवरसिककसद मठे वैष्णवचरण गोस्वामी प्रभुदा अत्रका श्री प्रभु जितेन्द्र न वेति परीक्षि प्रवृत्ता सत्यम अटल सहज अ सम्मान प्रदर्शय काछीस्थ्रनाथ मित्रह उद्यान श्री श्री प्रभु त्र्यशीतुतराष्टादश्रृष्टवर्ष से डिसेंबरसिंशे दिनाकोद उद्यानबाटी पर्यट्य अगतवा संप्रति स्थले साधारण वसति स्थापता चतुशीतराष्टादश्रृष्टवर्ष से जून मस से पंचदे दिनाक अस्द्या महोत्सव भक्त सह श्री श्री प्रभु संकर्तन श्रवण कर विस्तृत विवरण श्री श्रीरामकृष्णकथा अस्त रामचंद्रद्यान योगोद्यानम राम प्रतिष्ठान साधनक्षेत्रे श्री श्री प्रभो पूर्व देहास्थे षीतराष्टादतम खिष्टवर्षे जन्माष्टमी दिवस संरक्षित अभूत श्री श्री प्रभु अशीत्युतराष्टादत ख्रृष्टवर्ष से डिशेमबर मसल से षड्विशे दिनाक आगछत जनता अवतीर्वाद श्री प्रभु तुसीकान दर्शनमक स्थान एक भगव्चिता चिंतनाय प्रकृषम स्थनमें स्वम प्रकाशयामास अमोदय प्रमत्तम श्री प्रदत्त फल मिठा श्री प्रभु सभक्त गृह स्म संप्रति बेलूर मठस्य शाखा मठ से एक शाखाकेद्राल सक श्रीरामकृष्णोद्यानम कलिकतायां चतपंचाशदी संख्या प्रतालीयगूसन्ना सप्त सप्यकोगोद्यान का लघुस काकुडगाछौ बाजारस्थने शिवनाथ शाहस्त्रिण गृह चतीषाद वर्ष सेप्टेमबर्मास से षोडे दिनाक शिवनाथ से गृह गक्षात्कार अन्वाप्य श्री श्री प्रभु साधारण ब्राह्मे स्म तथा ब्राह्मक् सह ईश्वरियालाप कौ पर शिवनाथन सह साक्षात्कारूता पटलढांगास्थने भूधरचट्टोपाध्याय सेलेजस्ट्रीट स्थले पंडित शश्रधरे अस्ह निवस प्रभु ईशान मुखोपाध्याय ठनठनिया स्थित गृहतः पंडित साक्षात्कर् आगछत मेछुआबाजारस्थले लक्ष्मीबाई इतना गृह राणीराजमि तथा मथुर्मोदय श्री श्री प्रभो साधन काले तरीक्षण लक्ष्मीबाई इत्यादि सुंदर वर नारीसमूहद्वारा श्री प्रभु प्रथम तो दक्षिण परिवर्तने काले कलकता मेछुआबाजार पल्या प्रलोभित कर्म अचेता श्री श्री प्रभु एक सकलनारसु जगन्मातर सा सात महता बाह्य संज्ञा विरही अभूत एक सकलनात्ल्य स्फूर्ति अभू तथा त्री श्री प्रभुसमीपे निष्कृति संयाच्य तथा तम प्रणम्य प्रस्थित गेड़ाथला स्थित आल्लोपास्थन मस्जिदभवन वेत कलिका सप्तमित पत्रालीयूस्या संख्यक ए अभी एने मध्यकलिता एक आल्लोस्थने श्री श्री प्रभो एक आकस्मृत्न शुभागमनमूत भक्त मन्मथनाथ एकदा सायंकाले सायंका मस्जिद भवन से पुत दंडा सन् कथन मोहम्मदी न्यास प्रेम व्याक आहवती स्म इति आया, आया समय सह अप्य श्री प्रभुस्मा परीत यानत अवतिर्य एव गत्वा याद अवती धावदीय न्यासनम आलिंगति स्म उमचदीकम आलिंगनबद्ध आस्ता श्री प्रभुभ्रतुत्रेमला सह काली माता कलिकर्शन प्रत्यार्त एक मस्जिद होवन शतावर्ष प्राचीन तथा एकत स्थन से इदन नाम कलाबागा अवंगीय मोहम्मदीयक्त पिचाल्यिमलिया नरेन्द्रनाथ से गृहम श्री श्री प्रभो त्रिस्यकौरमोह मुखर्जी मग स्थित नरेन्द्रनाथ से पैतृकभवने तम अंतरा अंतरा साक्षात्म तथा वार्ताय आगछति स्म महेन्द्रनाथ दत्त रचना तो जीये श्री प्रभु न ज्ञा न जाता एक गृह प्रवि परुला लाटू महाराज सेटर्महोदय मता प्रभु नरेन्द्र से गृह लाटू महाराज सहचर आसी नरेन्द्र से महिला गृह नरेन्द्र पैतृकभवन से समीपे सप्तस राम तस्य लघुसरण्या महिया गृह श्री, श्री प्रभु असकृत्सुभागमनमको नरेन्द्रनाथ अस्व दिन तल्स निर्जने एक लघु प्रकोष्ठे अयनाथ तथा गीतवाद्यवाद निमित्तीकृत स्म राजमोहन गेहम दयाशीतुत्तरअम खिष्ट वर्ष से नवेमबर मस से षोडशेअ सन्ध्याय श्री श्री प्रभुशिमी राजमोहन गिहे नरेन्द्रादीुवका ब्राह्म उपासान प्रत्यक्षीकर् आगछत श्री श्री प्रभु यूना उपास दृष्टि राजमोहन उपहार उपहारम स्वीकृत रामचंद्रदत्त गृह स्थानस्य सिमलियास्थन सेकुराय लघुशरण श्री प्रभु वैसाखपूर्णिमामय प्रथमता आनयती स्म तभृति प्रति वर्ष अस्म दिने आदा उत्सव सम एक व्यतिर बहुवारत गृह समें भक्त सह कीतन भागवत पाठ तथा भक्तिमूल संगीत निशम्य भावस्थ अभूत भगवदालापै भक्ता उदीपयती स्म तथा स भक्त सानंद भोजनाक्रतिवन से चिन्ह नक्सफोर्ड मिशन पृष्ठत स्थित गृह विभज्य मगो निर्मी सुरेन्द्र शिमलिया नरेन्द्रनाथगृह समीपत एव गौरमोहन मुखर्जी लघुसरण सन्नी ऑक्सफोर्ड मिशन इत्यस्य पृष्ठ सुरेन्द्रनाथ मिवने श्री श्री प्रभु आगमन एकनमोहन मिश्रे गृह तयवतीसख्यकमिया मगस्थित अस्व्री प्रभुशुभाग शुभागमनवाशीतुतर अठाद श्रृष्ट वर्ष से डिशेमबर मसल से तृतीय दिनाकने केशवसा अक्त सह भगवदलोचना लोचना तथा कीर्तनान अतर अनतर आहारादीक अकोत् श्री श्री रामकृष्णकथा पिशिष्टाशेत विवरण अस्त कालिकाता सगमन स्री श्री प्रभु किय्रम्य अति स्म संप्रति गृहस्थर्तन जाता महेंद्रगोस्वामोवनमद संख्यक महेंद्र महेंद्रगोस्वामी लघुसरणियाम दर्शन ग्रंथ से पंचदसे भागें श्री श्री प्रभो भवने एकगमन विषय उल्लेख अस्त अस्तर्षे पुरातन से गौरनंदग्रहश पर्या सचल महेन्द्रगोस्वामीनंद वंशीय खड खड्गे ताव श्री श्री प्रभु गौर नित्यानंद विग्रह दर्शनार्थम आगच्छत। विग्रहदर्शनाथम बागान स्थाने महेंद्र मुखोपाध्याय संहितापेषणयंत्र थिएटर इख्यो र रंगमचे चैतन्यलीला दर्शनाथ महेंद्र मुखोपाध्याय से संहिता पेशणयंत्रसम होवन श्री श्री प्रभु चतरशीतर अठादशतवर्ष से सबर मे एक दिवस दिनाक आगम्य किय काल विश्राम स्वीकृत रंगारे अभिनयर्शनान दक्षिणेशर प्रत्यागमन मगे अहेंद्र महोदय श्री श्री प्रभु साधन प्राशयत श्यांपुकूरस्थने का विश्वासनाथोपाध्याय पंचवशसख्यकूरमागस्थित तवने श्री श्री प्रभु असकृत् नीता सेवा दंपतीभव आस्ता सविधे भगवदी प्रभु सौ प्रतिशेषण कृपा प्रकट्वान्क्ता सविधे श्री श्री प्रभु तय कृतवान